श्री राम भक्त मालिका मनोमोहन मित्र इस निर्लिप्त भाव की परीक्षा मनोमोहन को कई बार देनी पड़ी एक दिन राम बाबू के घर में महोत्सव चल रहा था। ऐसे समय नाम संकीर्तन सुनते सुनते उनकी मां श्यामा सुंदरी का शरीर अवश्य हो गया होने लगा अपना अंतिम काल समीप आया देखकर कर श्यामा सुंदरी ने धीरे से मनमोहन को बुलाकर यह बात बताई और दूसरों को बताने से मना कर दिया ताकि महोत्सव निर्विघ्न चलता रहे अत्यंत संयम के साथ मनोमहन मां के आदेश का पालन किया और इस विषय में मौन रहे। के के बाद भक्तों श्यामा सुंदरी पर लोग गमन कर चुकी है वियोग के पश्चात उनकी एक कन्या का देहांत हुआ उस समय भी वे श्री रामकृष्ण के ऊपर निर्भर रहकर समान रूप से निर्लिप्त रह सके थे मित्रों के सांत्वना देने आने पर उन्होंने कहा था ठाकुर की जैसी इच्छा वैसा ही होगा आशीर्वाद दीजिए कि मैं उनकी इच्छा कहा था इन्हें अच्छी तरह देखो और पुकारो वह क्या है बेटी वे तो सर्वदा सा रो मत बेटी यह रोने का समय थोड़े ही है वे कन्या के आंसू पोसते हुए उसके कानों में मधुर रामकृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे मालिक प्रभा विमल हास्य के साथ यह लोग त्याग कर चली गई तब पिता ने बाहर आकर कहा मालिक बच गई उस विदा की बेला में उन्होंने प्रत्यक्ष देखा श्री रामकृष्ण मानो उन्हें दिखा रहे हैं कि मृत्यु जैसा कुछ भी नहीं है सब कुछ चैतन्य मात्र है यहाँ तक कि मृत प्राय कन्या भी चैतन्य की मूर्ति ही है इस अनुभूति के फलस्वरूप में पागल जैसे हो गए और कभी रोने तो कभी हंसने लगे घर के लोगों ने सोचा कि कन्या के शोक में ही उनकी यह दशा हुई है अंतर की बात कोई भी नहीं जान सका अपनी बहन और बहनोई के प्रति भी मनोमोहन के मन में वैसा ही निर्लिप्त भाव था पहले तो राखा अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद का वैराग्य देखकर वे अपनी बहन विश्वेश्वरी के बारे में बड़े चिंतित हुए थे परंतु जिस दिन श्री रामकृष्ण ने कहा तुम नाराज होना या चाहे जो करना मैंने तो से कहा बल्कि मैं यह सुनने को तैयार हूं कि तूने ईश्वर के लिए गंगा में छलांग लगाकर जान दे दी पर यह न सुनू कि तू किसी की नौकरी कर रहा है दासत कर रहा है उस दिन से उनका सारा छोख दूर हो गया वस्तुता मनमोहन को ऐसी अनुभूति हुई थी कि उनके परिवार के सभी लोग श्री रामकृष्ण के सेवक विकाय हैं और वे स्वयं केवल उनकी देखरेख करने को नियुक्त किए गए हैं इसी समय मनोमोहन बाबू को श्री कृष्ण की महिमा का प्रचार करने का एक अप्रत्याशी अवसर मिला तीन सितंबर अठारह ईस्वी को वैष्णव चूड़ामी नौ चैतन्य मित्र के मकान पर श्री कृष्ण के आगमन के उपलक्ष्य में महोत्सव हुआ था उसमें भाग लेकर तथा श्री रामकृष्ण के दर्शन पाकर कोण नगर के निवासियों ने उनके प्रति विशेष आकर्षण का अनुभव किया यह देखकर मनोमोहन बाबू ने राम बाबू को कौन नगर में प्रति सप्ताह प्रचार करने को कहा भक्त रामचंद्र उन दिनों प्रचार कार्य में उन्मत्त से हो गए थे परंतु श्री रामकृष्ण के अनुमति बिना वे कुछ भी नहीं करते थे अतः मनोमोहन ने श्री रामकृष्ण के पास जाकर सब कुछ निवेदन किया सुनकर वे बोले खीर तान कर कुछ भी मत करो उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही वे कराएंगे इसी को आदेश मानकर मनोमोहन और रामचंद्र प्रचार करने लगे इसके लिए वे लोग प्रति शनिवार को कौन नगर जाते थे स्टेशन से मनोमोहन के घर जाने के रास्ते में कौन नगर के अनेक लोग उन्हें अपने घर में बुलाकर श्री राम देव की बातें सुना करते थे मनमोहन के घर में भी चर्चा आदि चलती थी रविवार को प्रातःकाल मनोमोहन रामचंद्र और नौ चैतन्य संकीर्तन के लिए बाहर निकलते मार्ग में और भी सैकड़ों लोग उसमें समृद्ध हो जाते थे इसी बीच एक दिन कोगर से कलकत्ता लौटते समय राम बाबू और मनोमोहन बाबू जब दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण से मिलने आए तो ठाकुर गंभीर होकर बोले देखो यहाँ पर दूसरा कोई नहीं है तुम सब मेरे अंतरंग हो तुम लोगों से एक बात कहता हूं सुनो कहावत है कि शाम ही को पति मरे रो कितनी रात तक तुम लोग अभी तो इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो बाद में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें खाने सोने तक की फुर्सत नहीं मिलेगी तब से साप्ताहिक प्रचार का कार्य बंद हो गया इसके बाद भी कौंड नगर के निवासी बीच बीच में रामचंद्र को वे आया करते थे एक बार वे लोग श्री रामकृष्ण के आदेश पर भी कौन नगर गए थे उस बार कोण नगर हरिस की वार्षिक उत्सव समिति के सदस्यों ने श्री रामकृष्ण को आमंत्रित किया था और उन्होंने राम बाबू और मनोमोहन बाबू को जाने का आदेश देते हुए कहा तुम लोगों के जाने से ही मेरा जाना हो जाएगा रामचंद्र ने वहां पर सद सत्य धर्म क्या है इस विषय पर व्याख्यान दिया तत्पश्चात संकीर्तन आरंभ हुआ कीर्तन स्थल के मध्य भाग में रामचंद्र और मनोमोहन भाव होकर नृत्य करने लगे कोंड नगर वासियों ने उन्हें घेरते हुए इस भाव नृत्य में योगदान दिया धीरे धीरे मनोमोहन का बाह्य ज्ञान खो गया और वे भावावस्था में उच्च हास्य करने लगे इस पर कुछ लोगों ने उनका अचे शरीर कंधे पर उठा लिया और हरिनाम ध्वनि करते हुए गाँव में भ्रमण करने लगे जब रात को एक बजे तक भी उनका बाह्य ज्ञान नहीं लौटा तो वे लोग उन्हें उनके घर पहुंचा आए उस रात लगभग तीन बजे उनकी बाह्य संज्ञा लौटी इस घटना के बाद से वे नगर वासियों के विशेष श्रद्धाभाजन बन गए और अनेक लोग उनकी चरण ध्वनी भी लेने लगे कहते हैं जब कुंड नगर में कीर्तन की यह उनमत चल रही थी उस समय ठाकुर दक्षिणेश्वर में बैठे कहते चले जा रहे थे चल जा जादू चल जा इस प्रकार के प्रचार कार्यों के अतिरिक्त श्री रामकृष्ण के उपदेशों पर आधारित तत्वसार नामक पुस्तिका तथा उन अनेक खंडों में विभक्त तत्व प्रकाशिका नामक ग्रंथ के प्रकाशन में मनोमोहन बाबू ने रामचंद्र की विशेष सहायता की थी अठारह सौ ईस्वी के मध्यकाल से श्री रामकृष्ण देव की अनुमति नरेंद्र तथा गिरीश के परामर्श तथा सुरेंद्रनाथ मित्र कालीपद घोष एवं मनोमोहन की आर्थिक सहायता लेकर रामचंद्र के संपादन में तत्व मंजरी नामक प्रकाशित होने लगी उसके अधिकांश अंक ठाकुर के भाव तथा उक्तियों से पूर्ण रहा करते थे और उसका बिना मूल्य ही वितरण किया जाता था इस प्रकार उन दिनों जो लोग श्री रामकृष्ण को युगावतार कहकर जान जनता में प्रचार करते थे उनमें मनोमोहन और रामचंद्र सबसे आगे थे ठाकुर के अस्वस्थ होने पर उनका सेवा कार्य चलाने के लिए अनुगत भक्त मनोमोहन मुक्तहस्त को ब्याय करते करते दे, देत थे। मुक्तहस्त हो व्यय करते थे, थे। इसीलिए उन्होंने एक पत्र में अपनी सहधर्मणी को लिखा था देखना एक भी पैसा बेकार न खर्च हो जो भी पैसा व्यर्थ खर्च हुआ समझ लेना कि वह प्रभु की सेवा में नहीं लग सका इस समय प्रभु की सेवा के लिए काफी धन की आवश्यकता है प्राण पर से सेवा कर रहे हैं उनका सेवा कार्य देकर आनंद होता है कहीं अर्थाभाव से यह सेवा कार्य बंद न हो जाए यह ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है केवल धन देकर ही वे निश्चिंत नहीं हो सके थे दफ्तर में काम करते हुए भी वे बीच बीच में दो चार दिन काशीपुर में रहकर ठाकुर की सेवा किया करते थे यहां तक कि वे नौकरी छोड़ देने की बात भी सोचने लगे थे श्री रामकृष्ण ने उनका मनोभाव समझकर एक दिन उन्हें दफ्तर जाने को कहा और समझा दिया कि युवक भक्त ही वहां सब कुछ कर ले रहे हैं अतः अन्य लोगों के वहां रहने की जरूरत नहीं मनमोहन ने नतमस्तक हो वहां वह आदेश स्वीकार किया ठाकुर का पावन देहावशेषाकुर में स्थापित होने के बाद मनोमोहन प्रायः ही वहां जाकर काफी समय बिताते थे। समाधि स्थान पर वर्षा से रक्षा के लिए आज नहीं था। बाबू ने एक दिन सपने में देखा उनकी दिवंगत माँ कह रही है ठाकुर को बड़ा कष्ट होता है तथा उन्होंने रामचंद्र को सलाह दी कि वहां पक्की छत बनवा दी जाए ठाकुर की इच्छा थी कि उनकी अस्थिया गंगा तट पर स्थापित हो अतः इस प्रस्ताव पर आपत्ति उठाई गई अंत में इस समस्या के समाधानार्थ एक सभा आमंत्रित की गई और भक्तों ने इस आशय के एक स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए कि कोई भी उस अस्थिकलश को वहां से कभी स्थानांतरित नहीं करेगा इन सब कार्यों में मनमोहन ने काफी परिश्रम किया था बाद में मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर प्रतिदिन वहां जाकर नौ बजे तक काम की देखरेख करते थे काली पूजा दीपावली के पूर्व ही मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया और काली पूजा के दिन उसमें विशेष पूजा आदि हुई